नए देश में घर जोन अंत में कार्ल एरिक और उसके परिवार ने स्वीडन से मिनेसोटा में अपने नए घर तक की लंबी यात्रा पूरी की पर कार्ल एरिक ने पाया कि यात्रा समाप्त होने के बाद भी एक नया रोमांच उसका इंतजार कर रहा था उसे एक नए स्कूल में पढ़ना पड़ेगा जहां पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी उनके निकटतम पड़ोसी स्थानीय इंडियंस हैं और जब उसके पिता काम करने के लिए दूर शहर की यात्रा पर होंगे तो कार्ल एरिक को घर के काम की चुनौतियों का सामना करना जिसमें परिवार को खिलाना भी शामिल होगा क्या काल एरिक कभी अपने नए देश को अपने वतन जैसा महसूस कर पाएगा नए देश में घर एक मिनेशोटा काल एरिक ने अपनी आंखें खोली और उसने उस अजीब कमरे में चारों ओर देखा वो अब एक सपना नहीं था स्वीडन से लंबी कठिन यात्रा अब सच में समाप्त हो गई थी अब वो मिनेशोटा में था उसकी मौसी सारा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी तुम्हें बहुत भूख लगी होगी मौसी ने कहा मौसी ने उसे गर्म कॉर्न ब्रेड का एक मोटा स्लाइस दिया फिर उन्होंने उसमें एक कप दूध डाला काल एरिक ने बड़ी उत्सुकता से खाया खाया पिया बहुत समय बाद ही उसने कुछ इतना अच्छा चखा था एना स्टीना अपने चचेरे भाई के करीब आई दो साल पहले वो अमेरिका चली आई थी तब से उसने काल को नहीं देखा था क्या यह सच है कि तुम स्वीडन में पेड़ की छाल से बनी रोटी खा रहे थे ऐना ने पूछा हाँ काल ने कहा हम स्वीडन में भूखे मर रहे थे हमारे पास बस वही बच्चा था ठीक है अब तुम गेहूं और मक्के की रोटी और मेपल सिरप खाओ एना जीना ने खुशी से कहा और तुम यहाँ पर हमारे साथ तब तक रहोगे जब तक तुम खुद अपना खुद का केविन नहीं बना लेते और मैं तुम्हें चारों ओर दिखाती हूँ का बाहर अपनी कर, चचेरी बहन के पीछे गया क्या हम पड़ोसी होंगे उसने एना से पूछा शायद हम होंगे ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा पापा झील के उस पार किसी अच्छी जमीन के बारे में जानते हैं वो तुम्हारे पिता को वहां ले जा रहे हैं फ्री होमस्टेड लैंड आलेरिक के पिता वैगन से नीचे कूदे उन्होंने हवा में कागज लहराया मैंने एक दावा दायर किया है वो चिल्लाए मैंने छोटा की 160 एकड़ जमीन पर हमें बस एक केबिन बनाना होगा और कुछ जमीन साफ करनी होगी उन्होंने कहा फिर पांच साल में वो हमारी हो जाएगी देखो लॉग कैंप में काम मिल रहा है अंकल एक्शल ने अपनी पत्नी से कहा वो एक दिन की एक डॉलर मजदूरी दे रहे हैं मैं उनसे घोड़े खरीद सकता हूं जिनकी हमें बहुत जरूरत है और एंडर्स अपने केबिन के निर्माण के लिए कीले और खिड़कियां खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकता है लेकिन हम लंबे समय तक के लिए घर से जाएंगे हम यहाँ का, का काम संभाल लेंगे आंटी शारा ने कहा जिस दिन वे लोग शिविर के लिए निकले काल एरिक के पिता उसे एक तरफ ले गए देखो जब हम यहाँ नहीं होंगे उन्होंने कहा तो तुम्हें ही घर की देखभाल करनी होगी तुम्हें महिलाओं की मदद करनी होगी और जानवर पकड़ने वाले जालों की भी देखभाल करनी होगी ताकि खाने के लिए भोजन मिल सके काल को अपनी जिम्मेदारी सुनकर गर्व हुआ लेकिन अपने पिता और चाचा के चले जाने के बाद उसे बहुत काम करना पड़ा उसे पानी लाना पड़ता था कभी कभी जोनस उसके साथ जाता था। हर रात काल एरिक शिकार पकड़ने का जाल बिछाता था लेकिन हर सुबह वो उन्हें खाली पाता था चिंता मत करो आंटी सारा ने कहा आंटी सारा ने उसे कहा हमारे पास बहुत सारे आलू हैं तीन स्कूल बच्चों ने तेजी से सारे आलू खोदने का काम शुरू किया क्योंकि कुछ ही दिनों में उनका स्कूल शुरू होने वाला था हमारे यहां कोई स्कूल नहीं है आंटी सारा और, और, और जंगल पार करके देखो एनस्टिना ने एक सुबह कहा उसने झील के किनारे टेप्पी की ओर इशारा किया हमारे निकटतम पड़ोसी वहां रहते हैं ल ने हाफते हुए कहा लेकिन इंडियन लोग टेपी में रहते हैं उसने कहा, और इंडियन लोगों की खाल उतार ने कहा पर यहां के लोग कहते हैं कि यानी इंडियन अच्छे पड़ोसी है उसकी चचेरी बहन ने कहा लैंड दरवाजे पर इंतजार कर रही थी कार्ल ने अपनी टोपी उतारी उसने अपनी नई शिक्षक का नमन किया और स्वीडिश में विनम्रता से उनका अभिवादन किया फिर उसने अंदर किसी को हंसते हुए सुना यह एक अमेरिकी स्कूल है मिसलिंड ने कहा यहां हम केवल अंग्रेजी ही बोलते हैं यहां बैठो मिसलिंड ने कहा तुम राल्फ के साथ एक किताब साझा करोगे कार्ल ने स्वीडिश में पढ़ना सीखा था वो राल्फ की किताब के अक्षरों से कोई ऐसा शब्द नहीं बना पाया जिसे वो जानता हो उसने अजीब शब्दों को देखा बेवकूफ स्वीड राल्फ फुसफुस आया जब मिसलिंड मुड़ी तो उसने कार्ल का एक जूता उठाया और उसने उसे खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया काल एरिक का चेहरा तमतमाने लगा वो राल्फ को मारने दौड़ा मिशलिन छट से मुड़ी नहीं वो चिल्लाई बहुत हो गया कार्ल अरिक को दोपहर की छुट्टी में भी क्लास में ही रुकना पड़ा मिशलिन निष्पक्ष नहीं है उसने सोचा लेकिन तभी उसने कुछ देखा राल्फ दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा था वह लकड़ी काट रहा था मिशलेंड ने उसे भी सजा दी थी एक लड़का खिड़की के पास आया राल्फ का असली नाम रॉल्फ है उसने कहा वो भी हमारी तरह ही स्वीडन से है वो भूल गया है कि अमेरिका में नया होना कैसा लगता होगा लेकिन मैं नहीं भूला हूं मेरा नाम हेनरिक उल्सन हेनरी है लो मेरी कुछ मेपल चीनी खाओ थैंक्स कार्ल एरिक ने कहा शुक्रिया कार्ल एरिक जानता था कि वो बेवकूफ नहीं था वो भी रॉल्फ को सबक सिखाएगा वो पहले से ही गणित की संख्याओं में तेज था अब वो अंग्रेजी सीखने में भी कड़ी मेहनत कर रहा था मिशलैंड ने उसे एक किताब उधार लेने दी उसने घर के लंबे रास्ते में एनएस को किताब में से पढ़ा अपना काम करते समय भी वो पढ़ता रहता था एक दिन काल एरिक ने अपनी मां के लिए पढ़ा वो केवल कुछ ही शब्दों को समझ पाई लेकिन वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि वो एनस जिना की तरह ही होशियार था तुम शिकार के जालों के साथ इतने चतुर नहीं हो जोनस ने कहा तुम उनकी चिंता मत करना काल एरिक ने कहा लेकिन जोनस शिकार के जालों के बारे में सही था जब काल ने जालों का स्थान बदला और उनमें अलग अलग चारा लटकाया फिर वो कभी कुछ भी शिकार नहीं पकड़ पाया फिर भी वो कभी कुछ भी शिकार नहीं पकड़ पाया उसके घर की जिम उसने घर की जिम्मेदारी किस तरह उठाई उसके पिता और चाचा क्या कहेंगे चार आगंतुक दस सप्ताह का टर्म अब लगभग समाप्त हो गया था काल एरी का रा जितनी ही तेजी से अंग्रेजी पढ़ रहा था मिशलिन बहुत खुश हुई उन्होंने काल को हेनरी की बगल में बैठने दिया अब दिन ठंडे और काले होते गए जमीन पर मोटी बर्फ पड़ी घर के मर्दों को गए तीन महीने से अधिक समय हो गया था एक सुबह एरिक को छोड़कर सभी लोग शहर गए वह आग और जानवरों की देखभाल करने के लिए घर पर ही रहा पर आग पर लकड़ियां डाल रहा वह आग पर लकड़ियां डाल रहा था कि अचानक कमरे में अंधेरा हो गया खिड़की को किसी ने ढका था काल एरिक ने करीब से देखा और फिर वो हाफने लगा उसने उस चेहरा उस चेहरे को देखा जो उसे घूर रहा था कार्ल एरिक डर के मारे जम गया एक इंडियन दरवाजा धीरे से खुला इंडियन खुद को गर्म करने के लिए कमरे के आग के पास गया फिर वो आदमी दरवाजे की ओर बढ़ा उसने काल एरिक को अपने पीछे आने का इशारा किया क्या इंडियन उसकी खाल उधड़ने वाला था कार्ल एरिक मुश्किल से ही सांस ले सका लेकिन उसने अपना डर नहीं दिखाने की कोशिश की वो बाहर इंडियन के पीछे पीछे गया उस आदमी ने कुछ पत्थरों को उठाया और उन्हें जमीन में काट दिया वो क्या कर रहा था कार्ल एरिक ने सोचा फिर उस आदमी ने पत्थरों को खोदा और उन्हें खाने का नाटक किया अचानक काल एरिक समझ गया इंडियन उनके आलू चाहता था अब उसे क्या करना चाहिए कार्ल जानता था कि स्वीडन में अच्छे पड़ोसी हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और एनास्टिना ने उसे बताया था कि ओजी पवे भी अच्छे पड़ोसी थे कार्ल उस आदमी को आलू के तहखाने की ओर ले गया इंडियन ने अपना कम्बल आलू से भरा उसने कार्ल से कुछ कहा और उसके गोरे बालों को थपथपाया और हंसा उसके बाद वो जंगल में वापस चला गया उस रात कार्ल ने आंटी शारा को पूरी घटना के बारे में बताया तुमने बिल्कुल सही किया उन्होंने कहा तुमने हमारे पड़ोसियों के साथ आलू साझा करके बड़ा अच्छा किया पांच उपहार आखिरकार आखिरकार स्कूल का सत्र समाप्त हो गया फिर क्रिसमस आ रहा था और वे क्रिसमस की ठीक वैसे ही तैयारी कर रही थी जैसे वे स्टूडेंट में करती थी मोमबत्तियां बनाना बर्तनों को कंगालना फर्श को साफ करना और खाना पकाना पाल एरिक और एनास चीना को जंगल में एक अच्छा क्रिसमस के लिए पेड़ मिला जोनस उसे काटने के लिए उनके साथ गया चचेरे भाइयों ने छिल्लाने की आवाज सुनी और ऊपर देखा एक इंडियन टोबोगन के सहारे पहाड़ी से लुढ़क ला लुढ़क रहा था दो लड़के उसे पीछे से पकड़े थे रहे थे और चिल्ला रहे थे वो हिरण हंटर और उसके बेटे हैं इनाशीना ने अपने चचेरे भाइयों से कहा ये वही इंडियन है जो आलू लेने के लिए आया था काल ने कहा मैं भला उससे क्यों डरा था उस रात काल की मां ने घर से खजाने से भरा बड़ा संदूक खोला उसने कुछ कागज के दिल के आकार के टुकड़े निकाले क्या तुम्हे उनकी याद है माँ पूछा ओ माँ जोनस ने कहा मैंने ही उन्हें बनाया था क्या मैं उन्हें अपने पेड़ पर लटका सकता हूं बैसक तुम वो कर सकते हो चाची छारा ने कहा और फिर अन्ना सीना तुम्हें दिखाएगी कि कैसे पॉपकॉर्न बनाना है और उन्हें पिरोना है बिल्कुल जैसे अमेरिकी लोग करते हैं काल एरिक ने बाहर शोर सुना क्या वो उनके पिता और अंकल एक्सल हो सकते थे जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा वैसे ही काल एरिक का दिल तेजी से धड़कने लगा बर्फ चाँदनी पर चमक रही थी उसने दूर से किसी को अंधेरी अंधेरे जंगल में गायब होते देखा उसकी लूट किसी चीज से टकरा गई यह मांस का एक बड़ा टुकड़ा था यह कहां से आया है उसने पूछा आंटी सारा ने हंसकर उसे गले से लगा लिया वो काल क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकते तुमने हमारे अच्छे पड़ोसियों के साथ आलू साझा किए थे और अब उन्होंने हमारे साथ यह मांस साझा किया है हमारी क्रिसमस की दावत बड़ी मजेदार होगी छबिन में देवदार की शाखाओं ताजी पके हुए गेहूं की रोटी चावल का हलवा और दालचीनी की गंध आ रही थी यह स्वीडिश क्रिसमस की तरह क्रिसमस की तरक्की खुशबू है मम्मा ने आ भरी बड़े अफसोस की बात है कि एंडर्स और एक्सल इस समय हमारे साथ नहीं है उन्होंने भुने हुए मांस की थाली मेज के बीच में रख दी आंटी सारा ने प्रार्थना में परिवार का नेतृत्व किया भगवान हमें सुरक्षित रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया कृपया हम सभी को जल्द ही एक साथ लाए अचानक केबिन का दरवाजा खुला ठंडी हवा का एक झोंका आया और बाहर दो आदमी बर्फ से ढके खड़े थे जरा देखो उनमें से एक आदमी चिल्लाए हम मर गए हैं और स्वर्ग में आए एंडर्स एक्शल चाची चारा चिल्लाई दोनों आदमियों ने अपने कोट हुआ हिरन उसकी पत्नी ने कहा आप इसके लिए कार्ल एरिक को धन्यवाद दे सकते हैं कार्लरिक शर्मा गया और नीचे देखने लगा उसने अपने खाली जालों और इंडियन को दिए आलुओं के बारे में सोचा क्या अंकल एक्शल ने हंसते हुए क्या क्या उस लड़के को अपने गिलहरी के जाल में हिरण मिला अगर उसके पिता और अंकल अक्सर उससे नाराज थे तो उसे क्या फर्क पड़ता था जब वो खा रहे थे तब आंटा आंटी शारा ने दोनों आदमियों को वो सब बताया जो उनकी गैर हाजिरी में हुआ था काल उसके काल उसके चाचा ने कहा मुझे देखो काल ने धीरे से अपना सिर उठाया अंकल अक्सर मुस्कुरा रहे थे तुमने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कहा तुमने हमें बहुत गौरवान्वित किया है अब सोने की बारी आंटी शारा ने कहा लेकिन माँ एनास्टीना ने कहा हमें अपने स्टॉकिंग्स को लटकाना है लेकिन मेरी स्टॉकिंग्स गीली हैं जोनस ने कहा तुम देखना एनास्टीना ने एनास्टीना हंसी सुबह होते ही जोनस ने काल एरिक को जगाया देखो हमारी स्टॉकिंग्स में सेब और सेब और मिठाइयां हैं जोनस चिल्लाया बाहर अभी भी अंधेरा था दोनों आदमी बैलों को उठा रहे थे उन्होंने बेपहियों वाली गाड़ी स्लेज को घास से भर दिया उन्होंने बेपहिये वाली गाड़ी स्लेज को घास से भर दिया इसमें चढ़ो चाचा एक्सल चिल्लाया और फिर उन्होंने उनको एक भालू की खाल में लपेट दिया वे गहरी बर्फ में से होकर गुजरे उनकी बेपहिया की गाड़ी की घंटी अंधेरे जंगल में एकमात्र ध्वनि है जैसे ही वह शहर के पास आए कार्ल अरिक ने मसालों से टिमटिमाती रोशनी देखी जो चर्च के बाहर बर्फ में गड़ी थी उसने अंदर से पुराने स्वीडिश क्रिसमस भजन गाते हुए आवाजें भी सुनी कार्ल ने अपने नए दोस्त हेनरिक को देखा अपने परिवार को आसपास देखकर काल एरिक को गर्मजोशी और खुशी महसूस हुई। उसने अपने नए देश में घर जैसा ही महसूस किया लेखक का नोट: तो और के के के भूख के वर्षों के दौरान 50,000 से अधिक स्वीडन अमेरिक स्वीडिश अमेरिका आए अधिकांश लोग शहरों में नौकरी खोजने या नए होमस्टेड अधिनियम द्वारा बनाई गई मुक्त भूमि पर खेती करने के लिए पश्चिम की ओर गए बहुत से लोग मेनेसोटा में बस गए, जिसने उन्हें स्वीडन के जंगलों और की याद दिलाई अक्सर वहां उनके दोस्त या परिवार होते थे स्वीडिश भाषी अप्रवासियों ने मेनेसोटा में अपने स्वयं के समुदायों और चर्चों का निर्माण किया था हालांकि अमेरिकी स्कूलों में अप्रवासी बच्चों को कक्षा और खेल के मैदान दोनों में अंग्रेजी बोलना अनिवार्य था समय के साथ साथ अन्य अप्रवासी समूहों की तरह ही स्वीडन से आए लोगों ने अपनी नई भूमि की भाषा और रीति रिवाजों को अपनाया लेकिन वे अपनी मातृभाषा मातृभूमि की भाषा और रीति रिवाजों को पूरी तरह से कभी नहीं भूले समाप्त